महाभारत द्रोण पर्व शंकर और ब्रह्मा का संवाद मृत्यु की उत्पत्ति तथा उसे समस्त प्रजा के संहार का कार्य सौंपा जाना स्थाणुवाच प्रजा सर्ग निमित्त ही सृष्टा पृथक विदाह स्थाणुअर्था रुद्रदेव ने कहा प्रभो आपके प्रजा की सृष्टि के लिए स्वयं ही यत्न किया है आपने ही नाना प्रकार के प्राणी समुदाय की सृष्टि एवं वृद्धि की है पुना क्रोधा प्रजा दस्यंती सर्वशा दृष्टवा मम कारुण्यम प्रसिद भगवं प्रभो आपकी वे ही सारी प्रजाएं पुनः आपके ही क्रोध से यहाँ दग्ध हो रही है इससे उनके प्रति मेरे हृदय में करुणा भर आई है अतः भगवान प्रभो आप उन प्रजाओं पर कृपा दृष्टि करके प्रसन्न होइए होम संघर्तुं में काम एतदेवं भवेदिति भवेद पृथिव्याम तो मंडुरा विशत ब्रह्मा जी बोले रुद्र मेरी इच्छा यह नहीं है कि इस प्रकार इस जगत को संघार हो वसुधा के हित के लिए ही मेरे मन में क्रोध का आवेश हुआ था समूच दहादेव भारत सती महादेव इस पृथ्वी देवी ने भार से पीड़ित होकर मुझे जगत के संहार के लिए प्रेरित किया था यह सती साध्वी देवी महान भार से दबी हुई थी ततो हम नाधिगछा भी तथा तथा संघारम अप्रमेयस्य ततो तथो महा मात मैंने अनेक प्रकार से इस अनंत जगत के संहार के उपाय पर विचार किया परंतु मुझे कोई उपाय सूझ न पड़ा इसलिए मुझ में क्रोध का आवेश हो गया रुद्रवाच संसिदो वसुधा महा प्रजास्था जंगमाश्च रुद्र ने कहा वसुधा के स्वामी पितामह आप रोष न कीजिए जगत का संहार बंद करने के लिए प्रसन्न होइए इन स्थावर जंगम प्राणियों का विनाश न कीजिए स्व तो प्रसादा भगवृतम वर्तेत ऋ जगत अनागतम अतीत चंप्रति वर्तते भगवान आपकी कृपा से यह भूत भविष्य और वर्तमान तीन रूपों में विभक्त हो जाए भगवान क्रोध संदीप क्रोधादग्नि अवासृजत स दहत्य स्म कूटी प्रभो आपने से क्रोध से प्रज्वलित होकर क्रोध पूर्वक जिस अग्नि की सृष्टि की है वह पर्वत शिखरों वृक्षों और सरिताओं को दग्ध कर रही है पल्वलाड़ी चर्वाणी सर्वास्व त्रिलोलपाण स्थावरम जंगम चेषम कुरते जगत तदे तदस्म सागस्थावर जंगम प्रसिद भगवं सो सो समस्त छोटे छोटे जलाशयों के तृण और लताओं तथा स्थावर और जंगम जगत को संपूर्ण रूप से नष्ट कर रही है इस प्रकार यह सारा चराचर जगत जलकर भस्म हो गया भगवान आप प्रसन्न होइए। आपके मन में रोष न हो यही मेरे लिए आपकी ओर से वर प्राप्त हो सर्वे सृष्टा नश्यंते तब देव कथं चल तस्मा निवर्तताम तेज तय्य देव आपके रचे हुए समस्त प्राणी किसी न किसी रूप में नष्ट होते चले जा रहे हैं अतः आपका यह तेज स्वरूप क्रोध जगत के संघार से निवृत्त हो आप पे ही विलीन हो जाए यथे में प्राणि सर्वे निभरतेथा प्रभो आप प्रजा वर्ग के अत्यंत हित की इच्छा से इनके ओर कृपा पूर्ण दृष्टि से देखिए जिससे ये समस्त प्राणी नष्ट होने से बच जाए वैसा कीजिए अभाव देह गच्छे नन्हना प्रजा आदि देव निधुप्त्मी दयालो के सुलोक तेल संतानों का नाश हो जाने से इस जगत के संपूर्ण प्राणियों का अभाव ना हो जाए आदिदेव, आपके संपूर्ण लोको में मुझे लोक श्रष्टा के पद पर नियुक्त किया है जगन्नाथ जगन्नाथ, यह चराचर जगत नष्ट न हो इसलिए सदा कृपा करने को उद्यत रहने वाले प्रभु के सामने मैं ऐसी प्रार्थना कर रहा हूँ नारद वाचन सुनम देव प्रजा हितकारणे कारण संधार आमास पुनरे वरात्मे नारद जी कहते हैं राजन प्रजा के हित के लिए महादेव का यह वचन सुनकर भगवान ब्रह्मा ने पुनः अपनी अंतरात्मा में ही उस तेज अर्थात क्रोध को धारण कर लिया तथो निपृत्य भगवान लोकतः प्रवृत्तम चवृत्तम चया माँ सबई प्रभु तब विश्वबंधित भगवान ब्रह्मा ने उस अग्नि का उपसंहार करके मनुष्यों के लिए प्रवृत्ति अर्थात कर्म और निवृत्ति अर्थात ज्ञान मार्गों का उपदेश दिया उपसतस्तम रोष जम तथा प्रदुर्बूव विश्वभ्यो गोभ्यो नारी महात्म कृष्णरत्ता पिंग रेवाचना कुंडलाभ्याजेन्द्र तप्ताभ्या तप्तभूषणा उ क्रोधाग्निका उपसंहार करते समय परमात्मा ब्रह्मा जी के संपूर्ण इंद्रियों से एक नारी प्रकट हुई जो काले और लाल रंग की थी जिसके जीवा मुख और नेत्र पीले और लाल रंग के थे राजेंद्र वह तपाए हुए सोने के समान कुंडलों से सुशोभित थी और उसके सभी आभूषण तप्त सुवर्ण के बने हुए थे सानश्रित्य तथा खेभ्यो दक्षिणाम दिशाश्रिता स्वयं सापेक्ष देविश्वेस्वरा वह उनके इंद्रियों से निकलकर दक्षिण दिशा में खड़ी हुई और उन दोनों देवताओं एवं जगदीश्वरों की ओर देखकर मंद मंद मुस्कराने लगी ता हूय तेव लोका दिने धनेश्वर उत्तवान्मुरम वाक्यम सांत्वपुन मृत्यु ये महेपाल जहिचे माँ प्रजा महेपाल उस समय संपूर्ण लोकों के आदि और अंत के स्वामी ब्रह्मा जी ने उस नारी को अपने पास बुलाकर उसे बारंबार सांत्वना देते हुए मधुरवाणी में मृत्यु हे मृत्यु कह करके पुकारा और कहा तो इन समस्त प्रजाओं का संघार कर तम हे संसार बुद्ध्याथ मम तस्मा संघर्भ प्रजा सजड़ पंडिता मम तम ही योगे न देवी तू संघार बुद्धि से मेरे रोष द्वारा प्रकट हुई है इसलिए मूर्ख और पंडित सभी प्रजाओं का संहार करती रह मेरी आज्ञा से तुझे यह कार्य करना होगा इससे तो कल्याण प्राप्त करेगी एवं उक्ता तुषाते न मृत्यु कमलोचना दौचात्यर्थम अबला प्ररोद चुस्वरम ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर वह मृत्यु नाम वाली कमल लोचना अबला अत्यंत चिंता मग्न हो गई और फूट फूट कर रोने लगी पाण्याम प्रतिजग्राह्य श्रोणे पितामह सर्वतार अनुनयंत तदा पितामह ब्रह्मा ने उसके उन आशुओं को समस्त प्राणियों के हित के लिए अपने दोनों हाथों में ले लिया और उस नारी को भी अनुनय से प्रसन्न किया एते श्री महाभारते द्रोण परवणि अभिमंडु वधपर्वणि मृत्यु कथन ही त्रिपंचाशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्युवध पर्व में मृत्यु वर्णन विषयक तिरपनवा अध्याय पूरा हुआ